ना भूल जाती हैं कान ऊंचा करके श्री कृष्ण की वेणु नाद के अमृत को भर भर कर पी रही हैं कान के पुट से सुनते सुनते गायों को जैसे समाधि लग गई आंख बंद है गायों की घास खा रही थी लेकिन स्थिर हो गई जबड़े हिलने बंद हो गए मुंह बंद हो गया मुंह में आधे चबाए घास के तिनके वैसे ही लटक रहे हैं आंख बंद कान ऊपर समाधि लग गई और कान के द्वारा जो वेणुनाद का अमृत गायों के भीतर प्रवेश कर रहा है गायों की आंखें बंद कान ऊपर मुंह बंद तिनके लटक रहे मुंह में और वो वेणुनाद ऐसी असर करता है कि गायों के थन से दूध की धारा अपने आप छूट रही हजारों गायों के थन से अपने आप छूटने वाली दूध की धारा एक सरिता बन जाती है नदी बन जाती है और जमुना जी में मिल जाती और तो शाम जमुना के वारी जल पर दूध का एक सफेद पट्टा इस तरफ फैल जाता है जैसे जमुना जी ने रेशमी सफेद साड़ी ओढ़ ली पंछियों को देखो अपने घरों दे में बैठे अपने बच्चों की चाच में चाक डालकर उन्हें चारा चुगा रहे हैं तब श्री कृष्ण की वेणु सुनी सब कुछ भूल गए सिर उठाकर कभी बाएं झुकाए कभी दाएं झुकाए देख रहे हैं श्री कृष्ण को सभी ये पंछी नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि ये जमुना जी धीरे मंधर गति से बहती हुई कमल रूपी उपहार किनारे पर खड़े श्री कृष्ण के चरण में अर्पण करती है उठने वाली लहरें जमुना जी में उठने वाली लहरें ये मानो जमुना जी की भुजाएं हैं और अपनी भुजाओं को उठा उठाकर वो श्री कृष्ण को मानो आलिंगन करने के लिए तैयार है उत्सुक है ये श्री कृष्ण तुरियम प्रया ये बिलनिया भाग्यशाली है बन जो श्री कृष्ण चरण का कुमकुम हरी हरी घास पर लग गया कन्या तो चले गए लेकिन लाल लाल पदचिन्ह छोड़ते हुए तो वे भिल कन्या दौड़कर आती है और घास पर लगी हुई श्री कृष्ण की चरण की कुमकुम को उस कुमकुम को वहां से छुड़ा के अपने ललाट पे और अपने हृदय पे लेपन करती है तब जाकर उसका कामत जवर शांत ये बादल छाया करते हुए साथ चलते हैं ये गोवर्धन श्री हरिदास वर्य है और श्री कृष्ण बलदाव एक कंदमूल फूल फल आदि से पूजा करता है भगवान के चरण के स्पर्श से प्रमुदित होता है रोमांच वह आता है ये वृक्ष जो खड़े हैं घास जो है गोवर्धन पर ये गोवर्धन के रोम हैं, और गोवर्धन की आंखों से अश्रु की धारा बह चलती है आनंद अश्रु की गोवर्धन से बहने वाले ये जो जल के झरने हैं गोवर्धन की आंखों से बहने वाले आनंदाश्रु की धारा हंधा त्रिमला हरिदास वर्ो यद रामकृष्णस्वरश प्रबोधनिगणस्तो पानीयूय सकंदर कंदमू master भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णय गोप्य क्रीड़ा तन्मयताम यु गोपिया वर्णन करती हुई भगवान की लीलाओं में तन्मयी हुई अब हेमंत ऋतु आई ग्रीष्म वर्षा शरद अब हेमंत सभी ऋतुएं भगवान की सेवा में उपस्थित हुई हेमंत ऋतु आई नंदवरज कुमारी ने देवी कात्यायनी का, का व्रत किया नित्य जाती हैं घर से कन्हैया के गीत गाती हुई और सब छोरियां जमुना जी के तट पर जाकर के और अपने वस्त्रों को किनारे छोड़ करके और जमुना जी में स्नान करने प्रवेश करती हैं और फिर एक दूसरों को पानी के छीटे मारती हुई हंसती हुई गाती हुई स्नान करके फिर बाहर आती हैं और किनारे पर नदी की रेती से बालों से सुंदर मूर्ति बनाती है ये देवी माँ की गंद और गंध पुष्प धूप दीप से पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं नंद गोप स्वतम देवी पति में कुरु ते हे देवी माँ हमारे व्रत से यदि आप प्रसन्न हैं तो ये नंदबाबा का छोरा जो है कन्हैया ये हमारा पति हो जाए ऐसा कर दो इसको हमारा पति बना दो सभी को श्री कृष्ण के साथ शादी करनी है। और यही होना चाहिए भैया आप जो भी व्रत जाप तप आदि करते हैं सत्कर्म उसके फल स्वरूप यही प्रार्थना करना चाहिए कि श्री कृष्ण हमारा पानी ग्रहण करे लेकिन उसके लिए कुंहारा होना जरूरी है जिनकी शादी हो गई है उनका काम नहीं यानी यानी भले ही पति हो भले ही पत्नी हो लेकिन भीतर से कुमारे बने रहे कैसे जैसे आकाश कुंवरा है बादल गरजते हैं बरसते हैं आकाश भिग नहीं जाता बिजुरी चमकती है आकाश जल नहीं जाता आकाश का कुमारापन सदा बना रहता है बस उसी तरह भले ही हम गृहस्थ में रहें, लेकिन भीतर से हमारा कुंवरापन सदा बना रहे हम कहीं चिपके नहीं कहीं आसक्त हो नहीं और हम यही चाहें कि ठाकुर जी हमारा पाणी ग्रहण करें हमें अपनाएं इसलिए जब करें तब करें पूजा पाठ जो भी हम करते हैं उन सबके स्वरूप हम यही चाहते हैं श्री कृष्ण हमारा पाणी ग्रहण करें श्री कृष्ण हमारे पति हों तो एक बार किनारे इस प्रकार वस्त्र छोड़कर वे सब गई थी नहाने और श्री कृष्ण वहां आए सखाओं के साथ और वहां पर पड़े हुए उन सबके वस्त्र श्री कृष्ण ने हर लिए और कदम पे लटकाए देखो ये चीरहरण की कथा लेकिन किनारे पर पड़े हुए वस्त्रों को श्री कृष्ण ने हर लिया उन्होंने पहने हुए वस्त्रों को खींच नहीं लिया जैसे दुशासन ने चीरहरण किया था द्रौपदी का ऐसा वाला नहीं है ये और ये वस्त्र क्या है बोले वासना का प्रतीक जमुना भक्ति की जमुना में जब नहाने जाओ तो सांसारिक वासना के वस्त्रों को किनारे करो इस वक्त आप भक्ति की जमुना में नहा रहे हो तो सांसारिक वासना के वस्त्रों को किनारे किए हुए हो बैठे हो मौज कर रहे हो लेकिन होगा क्या जैसे ही कथा बुरी हो जाएगी नहा के बाहर निकलोगे और फिर अपनी अपनी वासना के वस्त्र ओढ़ लोगे याद आएगा अरे अभी तो ये काम है अभी वो काम है अभी वो काम है इसको फोन करना था अब यहाँ तक सब्जी मंडी में जाना है सब्जी खरीदना है साढ़े नौ अरे वो आने वाले हैं इनको भोजन कराना है वगैरह वगैरह सब अपनी अपनी वासना के वस्त्र ओढ़ लेंगे तो श्री कृष्ण वहाँ से उन वस्त्रों को हर लिए कि तब तुझे कोई फिक्र ही ना रहे टेंशन नहीं यार आप उन है वो वाली बात है कहीं यार टेंशन नहीं लेने का सारे वासना के वस्त्र भगवान ने वहीं से हर लिए ताकि तुम्हारे कोई टेंशन ही न रहे तुम मस्त रहो मौज में रहो जब तक वासना के वस्त्र को भगवान नहीं हर लेते तब तक देह भाव नहीं मिटता देह भाव नहीं मिटता तब तक यह स्त्री यह पुरुष यह भेद भी नहीं जाता जब तक वह भेद नहीं जाता गोपी भाव नहीं होता और जब तक गोपी भाव नहीं होता रास में प्रवेश नहीं मिलता रास में प्रवेश नहीं मिलता तब तक जीव शिव की एकता नहीं होती तब तक जीवन की धन्यता नहीं है। वासना से छुटना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ समय के लिए ही सही लेकिन भक्ति की जमुना में गोता लगाने का एक बहाना मिल जाए तो कुछ ही समय के लिए ही सही वासना के वस्त्रों को किनारे कर लो एंड देन कृष्ण गेट्स द चांस वो तो चोर ही है ही गोपांगना नाम चदुकूल चोरम हर लेते हैं वे चुरा लेते हैं मन को भी चुराते हैं जीव की वासना के वस्त्रों को भी अरे अनेक जन्मों से जो हमने पाप किए हैं कन्हैया इतना चाहते हैं इतना चाहते हैं कि उन पापों को भी कन्हैया चुरा लेते हैं हर लेते हैं अनेक जन्माज पापचौर वने वसद नवनीत चौरम गोपांगना चुकूल चौरम अनेक पाप पापचौरम चौराग्रगण्यं पुरुषम नमा उस चोरों के सरदार को नमस्कार एक दुनिया में एक भगवान ऐसा बताओ जो तुमको उसको चोर कहके गाली देने की भी छूट देता हो ये हमारे कन्हैया ही हैं, जो ऐसी छूट देते हैं क्योंकि सब उनके सखा है और सखा भाव में चाहे उनको चोर भी कह दो तो हमारे कन्हैया को बुरा नहीं लगता अरे चोर ही नहीं तू चोरों का सरदार है चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नमाम उस चोरों के सरदार को नमस्कार भैया जिनके साथ एकदम नजदीक का नाता हो बहुत आत्मीय नाता हो बहुत प्रेम हो एकदम क्लोज फ्रेंड हो उसी के साथ ऐसी मस्करी हो सकती है तुम उसी को ऐसा कह जादे दे यार चोर कहीं का छोड़ तो कन्हैया के साथ जिनका बड़ा प्रेम का गहरा नाता है तो कनिया से वो लोग कह सकते हैं हे चोरों का सरदार नमस्कार तुझे तो जीव के अनेक जन्मों से अर्जित पाप को चुरा लेता है तूने गोपियों के दुकुल को चुरा लिया तू चोर वन में बसता है ना तू भी वृंदावन में बसता है वने वसंतम वन नवनीत चौरम तुने गोपियों का माखन चुराया अरे चोरोगा सरदार नमस्कार भैया कन्हैया लव यू चौराग्रगण्यम पुरुषम नम वाकई ये कन्हैया प्रेम करने लायक है यार आये हाय आये ऐसा है कि जबरदस्ती प्रेम हो जाता है यार इसके प्रति यू कैन यून यू कैन न स्टॉप यूर सेल्फ थिंकिंग अबाउट हिम लविंग यू कैन नॉट स्टॉप बस मन में वही रहेंगे चिंतन में वही रहेंगे वो एक छोरी गा रही थी एक जगह हम बैठे थे भजन हो रहे थे तो एक छोरी गा रही थी कन्हैया मेरी गलियों में आया ना करो और मीठी मीठी बांसुरी बजाया ना करो तो भजन जब पूरा हुआ मैंने कहा छोरी ना बोल रही है कन्हैया को आया ना करो मेरी गली में तो मीठी मीठी बाँसुरी बजाया ना करो तीन दिन नहीं आए तो खुद खोजने निकलेगी कि आता क्यों नहीं वो सिटी क्यों नहीं बजाता ये सिटी बजाने में इसका सम्मान है ना बजावे तो इसके सौंदर्य जैसे तोहीन हो गई हा? इसको देखकर सिटी ना बजावे तो इसके गोपी के सौंदर्य की तोहीन हो गई वो तो तो, तो खुद निकलेगी ढूंढने कि अरे आजकल आगे पीछे नहीं दिखाई घूमता मेरे कोई छेड़ने वाला नहीं है तोहहीन हो जाएगी गोपी की वो तो गोपी को छेड़े गोपी के मटके को फोड़े कभी गोपी के वस्त्र को खींचे गोपी का सम्मान उसी में गोपी को लगता है मजा है ही गिव सो मच इंपोर्टेंस टू मी और यही चाहती है गोपी ये छेड़ना उसको इंपोर्टेंस देना उसको महत्व तो देना और यही चाहती है गोपी कन्हैया ये करते हैं तो एक ऐसा देव जो बिल्कुल तुमको अपना लगे जिसके पास तुमको कोई संकोच ना हो कच, बोलने में कभी कभी कुछ इधर उधर हो गया और तुम सॉरी कहो ए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सॉरी यार कमॉन तो यार इट्स ओके नो सॉरी अपने संबंध में सॉरी बोरी नहीं होता जो सॉरी कहे वो दोस्त क्या बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया लेकिन नो सॉरी यार आई एम नॉट सॉरी एट ऑल फॉर दैट इज इट ओके बोले यू आर वेलकम सर इसको बोलते हैं मैत्री इसको बोलते हैं दोस्ती और कन्हैया है कि जीव मात्र के सच्चे दोस्त हैं और यह मैं उपनिषदों के आधार पर कह रहा हूं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सामान वृक्ष परिशस्व जाते तयोर्य पिप्पलम स्वादुवत्ती अनश्न अन्या अभिचाकशीति जीव शिव नित्य सखा वो तो हमें सखा मानते हैं क्या हम उनको अपना सखा मानते हैं तब दोस्ती में मजा आता है ना वो तो बार बार पूछ रहे हैं Will you be my friend? Valentine day और ये रहा गुलाब विल्यू बी माई बी माई फ्रेंड प्लीज तो स्वीकार किया तो ये श्री कृष्ण ने हमें वो गुलाब दिया है प्रेम करते हुए I love you कहते हुए कौन सा गुलाब उस गुलाब का नाम है मानव की जिंदगी ये जो जीवन है ये जो जिंदगी है वो श्री कृष्ण ने हमें भेंट करी है मानव का जीवन दिया है और कहा है आई लव यू विल यू बी माई फ्रेंड एंड इज वेटिंग फॉर अवर आंसर आपका क्या रिस्पॉन्स है क्या कहोगे कन्हैया से कहेंगे ना हो लाला कन्हैया ओ माई बिलवड कृष्णा वी लव यू टू यह कहना You are my Valentine, कन्हैया से यह क्या ऐसा देव है हमारे कन्हैया प्रेम करने लायक तो यही एक है और इससे प्रेम किया जीवन धन्य हो गया माया का काम नहीं फिर तुमको बांध सके इसलिए प्रेम परमात्मा खोज अपनी प्रेम परमात्मा से पर सेवा संसार आज बाकी रह गया तो फिर से रटा लिया खोज अपनी प्रेम परमात्मा से पर सेवा संसार बस इतना लग जाओ काम पे फिर मौज करो तो तुम्हारा नाम नहीं ले सकता माया छू नहीं सकता खोज अपनी करो प्रेम परमात्मा से, से और सेवा में लग जाओ संसार की सेवा में जितना बन पड़े और उनकी भलाई करो जितना हो सके भला करो किसी के काम आओ फिर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह किया और फिर बलि प्रतिपदा के दिन ब्रजवासी इंद्र को बलि देते थे यज्ञ हो रहा था इंद्र को आए हुए अभिमान को दूर करने और नए प्रकार के यज्ञ का संसार को दर्शन कराने श्री कृष्ण ने इंद्र के यज्ञ का विरोध किया और कैसे झंडे लेकर के और साथ में लोगों को लेकर के और बड़ा भारी जमावड़ा किया शक्ति का प्रदर्शन करने ऐसी बात नहीं श्री कृष्ण ने पूछा लोगों से भई क्या कर रहे हो आप लोग बोले कन्हैया भैया ये इंद्र का यज्ञ है हम प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा के दिन इंद्र को बलि देते हैं ओके इतना खर्चा करते हो इसमें हा ये बताओ इंद्र को बलि क्यों देते हो अरे भैया कन्हैया इंद्र मेघों के राजा है नंदबाबा ने समझाया बेटा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्मूर्त इंद्र मेघों के राजा है वे बरसात बरसाते हैं तब अन्न पैदा होता है तब हम सब जिंदा रहते हैं हमें अन्न मिलता है हमारी गायों को घास मिलती सबको पीने के लिए पानी चाहिए वो मिलता पानी न बरसे तो अन्न पैदा कैसे होगा इसलिए अंध इंद्र सबको जीवन देने वाले हैं इसलिए हम यज्ञ करके इंद्र को बलि देते कन्हैया बोले वाह एक बात बताऊं यह गलत मान्यता है आप लोगों की आई डू नॉट एग्री विथ यू पीपल हकीकत क्या है पता है? कोई किसी को जिलाता नहीं कोई किसी को मारता नहीं कर्मणा जायते जंतु कर्मणव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणवाभिपद्य कर्म से ही जीव का जन्म है कर्म से ही उसकी मृत्यु है आदमी सुखी होता है तो अपने कर्म से दुखी होता है तो अपने कर्म से और जिन देव को अच्छा ये बताओ कभी किसी ने इंद्र को देखा आप में से किसी की ने देखा इंद्र को सभी ने कहा नहीं तो भाई बोले जिसको देखा नहीं उस देव की तुम लोग उपासना करते हो और हकीकत में जो प्रत्यक्ष देव हैं हकीकत में जिनके कारण तुम्हारा जीवन चल रहा है उन देवताओं को तुम इग्नोर करते हो तो व्रजवासी पूछे कन्हैया भैया क्या कह रहे हो अरे वो कौन देव हैं जो प्रत्यक्ष हैं जिनके कारण हमारा जीवन चलता है बोले ये गोवर्धन ये हमारी गाय यह हमारे माता पिता और यह ब्राह्मण गुरुजन शिक्षक जो है गोवर्धन हमें औषधि देता है कंदमूल फल देता है फूल देता है धातु इनसे मिलती है इन गायों से हमें दूध मिलता है दूध दही घी छाछ माखन से हमारे शरीर पुष्ट होते हैं यह ब्राह्मण यह शिक्षक ये हमें ज्ञान देते हैं जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं वे हमें संस्कार देते हैं ये हमारे माता पिता ये प्रत्यक्ष देव हैं यज्ञ करना हो तो इनका करो लगता है ना कि कृष्ण एक क्रांतिकारी युवक है और कृष्ण का ये जो दर्शन है वो आज भी उतना ही सामयिक है इसलिए युवाओं के क्रांतिकारी देव कृष्ण आराध्य हैं व्यक्ति को चाहिए शांति समाज को चाहिए क्रांति श्री कृष्ण का चरित्र है वो व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देगा श्री कृष्ण का एक एक जो बोलना है बड़ा महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे इसलिए यज्ञ करना हो तो गोवर्धन का गायों का और ब्राह्मणों का यानी शिक्षकों का करो गुरुजनों का करो गुरुजन में माँ बाप आ गए माँ बाप भी शिक्षक है क्योंकि पहला गुरु पहली गुरु माँ फिर पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु हैं फिर आचार्य जिनसे हम सीखें फिर व्यासपीठ माता की माता का उधर, बाप का परिवार कुल गुरुकुल और व्यासपीठ ये चार संस्कार पीठ है जहां से संस्कार मिलते हैं हमें उनके प्रति आदर होना चाहिए और व्रजवासी इंद्र के यज्ञ को बंद करके श्री कृष्ण के कहने के अनुसार नए प्रकार का यज्ञ करने तैयार हो गए देखो गांव के लोग लेकिन क्रांति और परिवर्तन के लिए व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार हो गए वे रूढ़िवादी नहीं थे कि अरे कल का तू छोरा पुरखों के जमाने से जो चली आ रही है परंपरा उसको बंद करने के लिए बोल रहा है क्या शहर में जाकर के दो किताब पढ़ लिया तो तो बड़ा होशियार हो गया भई पुरखों के जमाने से जो व्यवस्था चली आ रही है वो सब बेकार है क्या ऐसा किसी ने नहीं कहा ये रूढ़िवादिता समाज को जड़ बना देती है लोग सोचने वाले लोग थे चिंतन करने वाले लोग थे जो व्यवस्थाएं अपना अर्थ खो चुकी हैं उन्हें परंपरा के नाम पर धोते रहता ये कहां की समझदारी हुँ? बदलो यह व्यवस्था कन्हैया भैया कैसे करें बोलो बोले गायों की पूजा करो गायों को अच्छा खिलाओ ये ब्राह्मण मिलकर के श्री गोवर्धन की पूजा कराएंगे भिन्न भिन्न पकवान तैयार करो श्री गिरिराज्य को भोग लगाएंगे और फिर इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे हमारे गुरुजनों का सम्मान करेंगे और जो प्रसाद होगा वो सब में बांटेंगे कोई भी भुखा न रहे कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सब लोग आए और सब लोग कुछ ना कुछ लाएं सब लोग कंट्रीब्यूट करें अरे खट्टी छाछ ही सही भैया लेकिन लेते आना खाली हाथ ना आना जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें जिसके पास कम है वो कम कंट्रीब्यूट करें लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें और सब लोग मिलकर के और फिर सब प्रसाद साथ में खाएंगे पाएंगे जो खट्टी छाछ लाया उसको भी बूंदिया लाडू मिलेंगे क्योंकि बांटते समय सब एक समान कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं भगवान का प्रसाद सब लोग साथ में बैठ करके पाएंगे और श्री कृष्ण की इस बात को स्वीकार किया ब्रजवासियों ने घर घर में भिन्न भिन्न भिन पकवान बने जो लोग नहीं ले पाए वो अरे जंगल के कुछ फल ही तोड़ करके ले आए बैर ले आए कोई खट्टी छाछ ले आया जो गरीब था उसने कहा हम और कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन वहां वो झाड़ू लगाने की सेवा हम करेंगे बोले बिल्कुल करो लेकिन आओ और सब लोग को सम्मिलित होना है कोई ये ना समझे कि हमारे पास कुछ नहीं है हम कुछ कंट्रीब्यूट